भारतीय दर्शन न्याय दर्शन इसका दूसरा उदाहरण है कपड़े के रूप पट रूप का असमवायी कारण सूत का रूप तंत्र रूप है किंतु इसमें उपरयुक्त लक्षण का समन्वय नहीं होता अतएव असमवायी कारण का एक दूसरा भी लक्षण है जैसे कपड़े में रूप उत्पन्न होता है कपड़ा गुणी है और कपड़े का रूप उस कपड़े का गुण है गुण और गुणी में समवाय संबद्ध है रूप कार्य है और कपड़ा पट उस रूप का समवायिक कारण है अब विचारनी है कि इस पट रूप कार्य का असमवाय कारण क्या है उपरयुक्त नियम के अनुसार इस रूप का असमवायीकरण उसे होना चाहिए जो रूप का कारण हो और उस रूप के समवायी कारण में अर्थात कपड़े में जिसमें रूप समवाय सम्बद्ध से है समवाय सम्बद्ध से रहे किंतु ऐसा कोई भी गुण देखने में नहीं आता फिर पट रूप का असमवायी कारण क्या होगा इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि उपरयुक्त असमवायी कारण के लक्षण में थोड़ा परिवर्तन कर देने से ही रूप के कारण का ज्ञान हो जाएगा अर्थात जो किसी कार्य का कारण हो तथा कार्य के साथ साथ समवाय संबद्ध से उस कार्य के समवायीकरण में अथवा समवायीकरण के समवायीकरण सब... में संवाय संबंध से रहे वहाँ उस कार्य का असमवायीकरण है जैसे रूप का समवायीकरण है कपड़ा और इस कपड़े का समवायीकरण है सूत अब इस रूप रूपी कार्य का असमवायी कारण वह है जो रूप के समवायीकरण अर्थात कपड़े के समवायीकरण अर्थात सूत में रहे और कपड़े के रूप का कारण भी हो जैसे सूत का रूप सूत का रूप कपड़े के रूप का कारण है और कपड़े के रूप के समवायी कारण अर्थात कपड़ा के समवायी कारण अर्थात सूत में कपड़ा रूपी समवायी कारण के साथ साथ समवाय संबंध anyway से वर्तमान है इसलिए सूत रूप पट रूप का असमवायी कारण है असमवायी कारण केवल गुण और क्रिया होती है और असमवायी कारण का नाश होने से कार्य का नाश हो जाता है समवायी कारण तथा असमवायी कारण इन दोनों से जो भिन्न कारण हो अर्थात कार्य के पूर्व नियत रूप से रहे और अन्यथा सिद्ध न हो वह निमित्त कारण है ये तीनों कारण भाव पदार्थों में ही होते हैं अभाव का केवल निमित्त कारण होता है न कोई पदार्थ समवाय संबद्ध से अभाव में रहता है और न अभाव ही किसी में समवाय संबद्ध से रहता है इसलिए अभाव के समवायी तथा असमवायी कारण नहीं होते कारणों की विशेषताएं, कारणों की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती है पहला केवल द्रव्य ही समवायी कारण होता है दूसरा गुण और क्रिया ये ही दोनों असमवायी कारण होते हैं तीसरा कभी कभी समवायी कारण के नाश से और असमवायी कारण के नाश से तो सदैव कार्य का नाश होता है चौथा ईश्वर के सभी विशेष गुण निमित्त कारण हैं। पांचवा अभाव का एकमात्र कारण है निमित्त कारण छठवा निमित्त कारण कार्य को उत्पन्न कर उससे पृथक हो जाता है करण इन तीनों कारणों में कार्य को उत्पन्न करने के लिए जो सबसे अधिक उपकारक हो वही करण कहलाता है